की श्री, श्री, श्री के सामने श्री हरिमाम की महिमा का अनुभव और हरिनाम के आठ विषयों द्वारा बताया तो नाम का मिलना प्रदान करके करते ही उठरिक विषाल पढ़े आपन श्लोक या श्रीमंद महाप्रभु में एक साथ विषाद उत्पन्न हुए हो गए इन दो को देख करके श्रीमंद महाप्रभु विषाद दो भाव उत्पन्न हुए और उस समय श्री महाप्रभु स्वयं अपने एक श्लोक को अपने रचित एक श्लोक को कहने लगे पढ़े अपन श्लोक यहां पर ये प्रकट हो रहा है कि ये श्लोक श्रीमंत्र महाप्रभु का अपना रचा हुआ है मान जो शिक्षा के जो आठ श्लोक हैं ये महाप्रभु के अपने रचे हुए श्लोक हैं तो महाप्रभु में दैनिक भाव आया और स्वयं एक श्लोक को पढ़ने लगे जिनके अर्थ को सुनकर के आए दुख शोक सारे दुख और शोक ये दोनों के दोनों दूर हो जाते हैं जिनके अर्थ को सुनकर के सारे दुख और शोक ये भी दूर हो जाते हैं तो यह अर्थ सुनी उनके अर्थ को सुनो सब जाए दुख शोक उस समय जितने भी श्रवण करने मात्र से जितने दुख शोक हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे नाम नाम कार्य बहुधा तत्रापितो नियम निसर्वशक्ति तुयमतस्मरण काल एकतादृशी तव कृपा भगवन्मी दुर्द मीदृशिहाजननाम राग्री विषावद इन दो भावों को यह, यहाँ प्रकट किया जा रहा है ना अकार बहुदानी सर्व शक्ति श्री प्रभु ने नामों में अपनी जितनी भी शक्ति है उस सब को स्थापित कर दिया कृष्ण में जो शक्ति है वो ही शक्ति श्री नाम में है मैंने दुख को दूर करना और प्रेम का दान करना ये दोनों शक्ति आकर्षण कर लेना सर्व तो सर्वाकर्षी आनंद रूपता और सारे कष्टों को समाप्त कर देना विरह कष्ट आदि को समाप्त कर देना कृष्ण शब्द के दो अर्थों का अनुरूपण किया गया कृषि भू वाचको शब्द है अनश्चित निवृत्ति वाचका पर ब्रह्म कृष्ण थे कृष्ण का है दुखों का आकर्षण कर लेना एक फिर सबके चित्त का आकर्षण कर लेना दो फिर जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का आकर्षण करके भी वे तटस्था और शक्ति का आकर्षण करके सर्वदा विराजमान हो जाते हैं प्रणल काल में काल में जब महाप्रलय होने पर कुछ भी नहीं बचता है उस समय भी सबका आकर्षण करके कृष्ण विराजमान होते हैं तो कृष्ण का एक अर्थ है आकर्षण और सत्ता और ना का अर्थ है आनंद तो श्री कृष्ण जैसे सबकी सत्ता का आकर्षण कर लेते हैं एक अर्थ होगा कृष्ण का कृष्ण माने आकर्षण अब आकर्षण के कई अर्थ कर रहे हैं आकर्षण का एक अर्थ हुआ सबकी सत्ता का आकर्षण अर्थात बेही आश्रय पदार्थ फिर कृष्ण का दूसरा अर्थ हुआ कि सबके चित्त को वो आकर्षण कर ले आत्मा राम गणों के चित्त को भी आकर्षण कर लें ये दूसरा अर्थ हुआ तीसरा कृष्ण का अर्थ हुआ सबकी सत्ता उनके कारण ही है वे जब चाहे तो सबकी सत्ता होगी नहीं चाहेंगे तो सबकी सत्ता नहीं होगी तो आकर्षण और सत्ता ये दो शब्द के अर्थ हुए सत ये आकर्षण और सत्ता सबकी सत्ता उनके कारण है और सबका आकर्षण करने वाले हैं आकर्षण माने जगत की शादी वस्तुओं का आकर्षण गोपियों के चित्त का आकर्षण और जगत की जितनी भी शक्तियां हैं स्थितियां हैं उनका आकर्षण है। तो वे इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम में भी ये सारे गुण विद्यमान हैं श्री कृष्ण नाम विभु होकर के भगवान से अभिन्द होकर के विराजमान है मन सबकी सत्ता श्री कृष्ण नाम से ही प्रकट हुई जितनी भी वस्तुएं है उन सबों की सत्ता श्री कृष्ण नाम से प्रकट हुई दूसरी कृष्ण मने, कृष्ण नाम इतना मीठा है कि मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम ये परम मधुर होकर के विराजमान है सकल नगम वल्ली सत्फलम चित जितनी भी वेद रूपी लता उनके सत्फल होकर के विराजमान है और स्वयं वे कोई प्राण रूप नहीं है बल्कि सबके मूल आश्रय रूप होकर के भी विराजमान है सत्फलम चित्त स्वरूपम चित स्वरूप होकर के भी विराजमान है चदानंद है वो कोई वायु का विकार नहीं है जो वायु शब्द के रूप में कहीं परिणत हो रही है तो वो अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है तो इस प्रकार कृष्ण के समान ही श्री कृष्ण नाम होकर के विराजमान है तो नाम में श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति रखी कृष्ण की सारी शक्तियों में दो शक्तियां प्रधान एक सत्ता और एक सबको आकर्षित कर लेने वाला कृष्ण के कारण जैसे कृष्ण के कारण ही सबकी सत्ता है ऐसे सारे शास्त्रों की सत्ता श्री हरि नाम के द्वारा कृष्ण नाम के द्वारा है। जैसे कृष्ण सबको आकर्षित कर लेते हैं इस प्रकार कृष्ण नाम भी अत्यंत अत्यंत आकर्षक होकर के विराजमान वो पापों का आकर्षण करने वाला है वो गोपियों के चित्त का आकर्षण करने वाला है वो आत्मा नाम गणों के चित्र का भी आकर्षण करने वाला है यह कार्य हुआ कार्य हुआ आनंद श्री कृष्ण नाम परम हैं। आनंद रूप आनंद है आनंदमय होकर के जैसे कृष्ण आनंदमय हैं, ऐसे कृष्ण नाम भी आनंदमय हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी दोनों शक्तियों को सबका आकर्षण करना और आनंद रूप होना इन दोनों शक्तियों को श्री कृष्ण नाम में ही स्थापित कर दिया और श्री नाम का उच्चारण करने में नाम को ग्रहण करने में कोई काल का नियम भी नहीं बनाया तत्कृतो नियम तस्मणे तथा स्मरणे नियम तक काल नाम लिया जाएगा ऐसा भी नहीं है नियमता भगवान ने कोई काल भी स्थापित नहीं किया एक तादृशी तब कृपा भगवान ममापी हे भगवान आपकी ऐसी कृपा है कि आपने अपनी पूरी शक्ति सत्ता रूप शक्ति आकर्षण रूप शक्ति और आनंद रूप शक्ति इन सचित आनंद शक्तियों को पूरी तरह से श्री नाम में स्थापित किया और नाम में स्मरण करने में यह समय है ऐसा भी कोई सुनिश्चित नहीं किया स्मरण के लिए समय भी कोई नहीं बताया ऐसे आपकी अपूर्व कृपा है परंतु हाय ममापी मेरी दशा देखो मेरे दुर्भाग्य को देखो के इदिश नानो राग मेरे हृदय में यहां कोई भी कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो नाम ग्रहण न करने वाले परम अध्य हैं। ये श्री महाप्रभु दिखा रहे हैं और इसके द्वारा दिखाया कि महाप्रभु में विषाद भी उत्पन्न हो रहा है क्या हाँ, मैंने और दैन्य भी उत्पन्न हो रहा है विषाद और दैन्य इन दोनों को प्रकट करते हुए हरि अनेक लोके बांछा अनेक प्रकार कृपाते कौरिल अनेक नाम प्रचार जगत में श्री नाम उनको ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार के लोक हैं तो अनेक लोके वांछा उनके हृदय में अनेक प्रकार की बांछा है अनेक लोग हैं और उनकी एक एक में अनेक अनेक सबके ऊपर कृपा करते हुए कृपाते प्रचार उन सबके ऊपर विभिन्न रुचि के जो मनुष्य हैं उनके ऊपर भगवान ने अनेक प्रकार से कृपा की और कृपा करते हुए वे सब नाम का प्रचार करते हैं मैंने नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं तो नाम में नकार शक्ति नाम में अपनी पूरी शक्ति रखी जो संसार मोक्ष चाहते हैं उनको संसार मोक्ष मिल जाएगा जो संसार के सुख चाहते हैं उनको संसार का सुख भी मिल जाएगा और जो भक्ति चाहते हैं उनको भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी तो अनेक प्रकार के लोग हैं उनमें अनेक प्रकार की वांछाएं हैं और श्री प्रभु ने सबकी वांछाओं को पूरा करने के लिए ऐसी कृपा की कि वे नाम का प्रचार करते हुए विराजमान होते हैं खाईते सुते यथा तथा नाम लय खाते हुए सोते हुए जैसे बने वैसे श्री कृष्ण नाम को ग्रहण किया जाए देश काल नियम ना ही सर्वसिद्धि हॉय इसमें देश काल का कोई नियम नहीं है सर्वसिद्धि हॉय उनको सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी देश काल के कोई नियम नहीं है सर्वसिद्धि उनको प्राप्त हो जाएगी अनेक लोगों की अनेक वाछाएं हैं उन सभी लोगों की सभी वाछाओं को पूर्ण करने के लिए श्री महाप्रभु ने सबसे कहा कि जिसकी जो वांछा है उस वाचा को पूर्ण करने के लिए तुम तो नाम को ग्रहण करो एक बात हुई फिर इतनी कृपा कि उन्होंने कृपा करके ये और कह दिया कि देश काल का भी नियम नहीं है देश काल का नियम छोड़ करके किसी भी देश में किसी भी काल में श्री कृष्ण नाम ग्रहण किया जा सकता है नाम में देश काल का नियम नहीं है कि मंदिर में बैठ कर ही कृष्ण नाम लिया जाएगा सब काल में और सब देश में कृष्ण नाम इनको ग्रहण किया जा सकता है फिर इतनी कृपा कि सर्वशक्ति नामे दिल कर श्री महाप्रभु ने श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण शक्ति सर्व शक्ति, शक्ति नाम में दे लें अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में स्थापित कर दी नाम में स्थापित करके कृष्णा ने सबकी सत्ता हो जाए कृष्णा ने सबके चित्त का आकर्षण हो जाए चाहे वो संसारी हो चाहे वो ज्ञानी हो और आत्मा नाम और चाहे वो प्रेमी हो सबकी सब शक्तियों की इच्छाओं का की पूर्ति हो जाए तो सर्वशक्ति नामे दिल कर विभाग और श्री महाप्रभु ने ये विचार करके कि जीव अनेक प्रकार के हैं नाम ग्रहण करने से उन अनेक विभाग के जीवों को नाम के द्वारा ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी दुर्दैव नामे नहीं अनुराग परंतु फिर भी मेरी यह दुर्दशा है कि मेरा नाम में कोई भी अनुराग नहीं है श्री प्रभु ने इतनी सुविधा भी जीवों को प्रदान कर दी कि खाते सोते जैसे तैसे भी कृष्ण नाम लिया जाए यथा तथा का तात्पर्य है नाम को बिगाड़ करके भी लिया जाए तब भी नाम फल प्रदान कर देंगे कृष्ण की जगह कन्हैया कह दिया जाए राम की जगह रमे रमैया कह दिया जाए कृष्ण की जगह कान्हा कह दिया जाए किसी भी तरह से नाम लिया जाए यथा तथा माने सांकेत पारम्बा सोहम हिलन मेवा किसी भी प्रकार से नाम ले लिया जाए खाते सोते कोई भी अवस्था हो और यहां तक के दूसरे का परस करने के लिए दूसरे का निषेध करने के लिए भी नाम को लिया जाए तब भी नाम कल्याण करने वाले हो जाएंगे नाम में आपने अपनी संपूर्ण शक्ति रख दी अब कितनी जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा ये ये कहने का मतलब है इस पूरे श्लोक में कि नाम में इतनी शक्ति है कि उसको कितने भी प्रकार से किया जाए उसकी महिमा कितनी बढ़ जाएगी किसी भी इच्छा से लिया जाए नाम नाम उस इच्छा को पूरा करके अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे फल में कोई भी व्यक्ति नाम ले नाम लेने पर उसे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी यहां अधिकार की प्राप्ति नहीं है कि अमुक वर्ण नाम लेगा अमुक आश्रम नाम लेगा बिना वर्ण आश्रम कोई भी कैसे भी नाम ले सबका नाम में अधिकार हो गया तो ये नाम की मेहमा हो गई एक तरह से अन्य जो मंत्र हैं वे सीमित हैं अधिकार संपत्ति के अनुसार कृपा करने वाले हैं परंतु तो कृष्ण नाम उनको लेने का अधिकार सबको है तो ये निरूपण किया और कृपाते करें अनेक नाम प्रचार केवल एक नाम ही नहीं कृष्ण नाम ही नहीं अनेक नाम प्रचार भगवान के अनेक नाम हैं उन अनेक नामों का प्रचार भगवान ने किया कृपा की चाहे जन्म परक नाम हो चाहे गुण परक नाम हो चाहे जो क्रिया परक नाम हो चाहे परक नाम हो नाम रूप गुण क्रिया गुण लीला तो सभी प्रकार के जो नाम हैं वे अप से कृपा करने वाले होंगे तो अनेक प्रकार के लोग हों माने संसारी ज्ञानी भक्त किसी प्रकार के लोग हों उनकी अलग अलग वांछा हो कृष्ण नाम सबकी वांछा को पूरा करने वाले हैं और केवल यही नहीं कि एक नाम फल देगा दूसरा नाम फल नहीं देगा भगवान के अनंत नाम है उनमें से कोई सा भी एक नाम लिया जाए उसका भी फल हो जाएगा वो भी परम सामर्थ समर्थ, समर्थ होकर के विराजमान है फिर मंत्र में कहीं नियम होते हैं तो ये अधिकार संपत्ति की बात कह दी अब नियम की बात कर रहे हैं कि खाते सोते कैसे भी नाम लिया जाए फिर इसके बाद में कुछ नियमों में वर्जना होती है कि ऐसा नहीं करोगे सो बात भी नहीं है यथा तथा यथा तथा में कितनी छूट दी कि संकेत संकेत में कृष्ण नाम लिया जाए संकेत में कृष्ण नाम लेने पर भी पड़ जाए पुराणों में एक चरित्र आया कि सेठ जी कहीं अपनी कमर में नोली में नोली ब्योली में, द्यौली में। मोहर बांध करके चले कुछ धन सोना कमर में बांध करके चले सुरक्षित रूप में किसी चोर ने इनको पहचान लिया चोर इनके पीछे पीछे लग गया और उसने दूसरे चोर से को अपने साथ में लेने के लिए सहायता करने के लिए उसने चोर को बुलाया सेठ जी नाम में बड़ी निष्ठा रखते थे तो नाम लेते लेते चले जा रहे हैं तो ये भी भगत बनकर करके सेठ जी के साथ में लग गया और कह रहा है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण अर्थात सेठ जी के साथ में पैसा है पैसा ये किसी दूसरे को संकेत करा है सांकेत की व्याख्या कर रहे हैं किसी किसी दूसरे के साथ में कह रहा है सेठ जी के पास में पैसा है सोना की मोहर इनकी कमर में बधी हुई है उसने इशारे से पूछा कहां है तो भाप करके किसी चोर ने ये कहा दूसरे चोर ने कि दाम दामोदर कमर में बध रहा है अब चोरों की भी सीमा होती है कि यहां से यहां तक तो मेरी सीमा यहां के बाद में तेरी सीमा तो एक चोर दूसरे चोर को सेठ जी को बेच रहा है चोर जैसे बेचते हैं ऐसे वो बेच रहा था कि लक्ष्मीनारायण दामोदर लक्ष्मी नारायण दामोदर अच्छा सेठ जी के पास में पैसा है कमर में बधा हुआ है तो उसने कहा कि अभी हाथ मारे बोले अभी नहीं शिवृंदावन आगे जंगल आएगा तब इनके ऊपर हाथ मारेंगे जैसे जंगल आया वहां पर भी दो चोरों को दो चोरों ने बेचा था वे चारों की चारों बोले हरी हर टूट पड़ो इतने में ही बिजली कड़की और नीचे गिरी उनने कृष्ण नाम सुना उन्होंने कृष्ण नाम कहा आए जो विमान उसमें बैठ करके चारों की चारों चोर भगवत धाम को पढ़ा पधारे और सेठ जी भी भगवत धाम को पधारे बोल वृंदा हरिखीत में कृष्ण नाम लिया जाए परिहास में हंसी करने के लिए कृष्ण नाम लिया जाए बोले राधे राधे तो जे हंसी में जैसे किसी को बंद करना है परिहास करना है हो गई राधे राधे तो ये पर सांकेत स्तोभ हम स्तोभ का तात्पर्य है कि कहीं किसी को बिगाड़ करके नाम ले लिया जाए कृष्ण की जगह कन्हैया राम की जगह रमैया कृष्ण की जगह कहीं काना राम की जगह रमाई कुछ बिगाड़ करके भी नाम ले लिया जाए अब वेद के मंत्र ऐसे हैं कि दुष्ट शब्द स्वर तो वा हो विथ्या प्रयुक्त हो सब तदर्थ माहवज बागवज बन जाएंगे वे यजमानी यजमान को मारने वाले बन जाएंगे परंतु यहां पर ऐसा नहीं है श्री कृष्ण नाम ऐसे मधुर हैं कि वे स्तोभ माने कहीं बिगाड़ करके भी नाम ले लिए जाए अविंद नाम में भी कृष्ण राम राधे राधे अथ चुप रहे तो वो भी कहीं कृष्ण राम वो भी संकेत में चुप करने के लिए भी श्री कृष्ण राम वो भी फलदाई हो जाएंगे कोई यात्री जा रहा है और लोग उसको साथ में ले जा रहे हैं और किसी दूसरे से कहना है कि इनसे ये बात नहीं कहनी है तो उनकी सांकेतिक भाषा है कह देंगे मधुबन कोई भी वन का नाम ले लिया इसका मतलब चुप रहे वो मधुबन का मतलब है चुप रहे ये सांकेतिकारोभम अवहेलना ऐसे ही स्तोभम का एक अर्थ हुआ कि किसी वस्तु को उठाने के लिए कोई राग की तुक बैठाने के लिए यदि रामा हो रामा ऐसा कहकर के कोई पद का गायन करना है या कहीं तुक मिलानी है तो वो भी तारने वाला हो जाए कहीं लय को मिलाने के लिए एक शब्द बढ़ा दिया कहीं एक मात्रा बढ़ा दी कहीं घटा दी तो वो भी कहीं कल्याण करने वाला हुआ तो वैकुंठ नामक ग्रहण तो स्तोभं। स्तोभं का मतलब है कि कहीं बिगार करके या लय को पकड़ने के लिए कहीं नाम ले लिया जाए तो वो भी परम कल्याण करने वाला हो जाएगा ठाकुर ने इतनी सुविधा दे रखी है जबकि वेद मंत्रों में यह सुविधा नहीं है वहां पर तनिक स्वर का भेद हो जाएगा तो अभिचार काल में वो याचक को ही याचक को ही मानने वाला हो जाएगा वैकुंठ नामक ग्रहण श्री कृष्ण का कोई सा भी नाम ले लिया जाए उसका प्रभाव कभी भी कुंठित नहीं होता है जिसका प्रभाव कुंठित हो जाए वो है कुंठ जैसे चाकू वो ब्लंट हो जाए कुंठित हो जाए परंतु भगवान कभी भी उनका प्रभाव कुंठित नहीं होने वाला है अशेष आग प्रभु जितने भी पाप हैं अशेष कहने का मतलब है पहले कर दिए गए हैं इस समय किए जा रहे हैं आगे भी जो होंगे उनको भी नष्ट करने वाला श्री कृष्ण नाम हो जाता है उनसे भी बचाने वाला श्री कृष्ण नाम हो जाता है तो तो नियम स्मरण काल अमुक काल में ही भगवान नाम लिया जाएगा ऐसा नहीं है जो नाम संकीर्तन के जितनी भी ध्वन हैं, संकीर्तन के जो नाम हैं, वे संकीर्तन नाम उनमें स्मरण करने में कोई काल नहीं है समय का भी स्थिति नहीं है और श्री प्रभु ने इतने पर भी कितना मल्टीप्लाई किया जा रहा है इतने पर भी अपनी पूरी शक्ति कोई यह नहीं कि ठाकुर की शक्ति कम हो अपनी पूरी शक्ति नाम में स्थापित कर दी है ऐसे परम सुलभ होने वाले नाम में भी मेरा अनुराग नहीं हुआ जहां तक कह दिया कि खाते सोते कैसे भी कृष्ण नाम लिया जाए देश काल नियम उनका वहां पर कोई बंधन नहीं है सर्वसिद्धि प्राप्त तो हो जाएगी शक्ति नामे इन विभाग, श्री प्रभु ने संपूर्ण शक्ति नाम में दे दी परंतु मेरा दुर्दैव है कि नामी नहीं अनुराग इतना होते हुए भी नाम में मेरा अनुराग नहीं है ये रूपे लड़िल नाम प्रेम उपजाए तहा लक्षण सुन स्वरूप राम राय अब भगवान कह रहे हैं कि जिस रूप से जिस भाव से नाम ग्रहण करने पर प्रेम की प्राप्ति होती है अब उसके लक्षण को सुन अब हम तुम्हारे सामने श्री जो लक्षण हैं उन लक्षणों को जिस रूप में नाम को ग्रहण करने पर विशेष रूप से प्रेम उत्पन्न होता है उसका हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं हे रामराय उनके लक्षण सुनो विशेष रूप से जिस भाव से प्राप्त होता है अर्थात विशेष रूप से कृष्ण नाम जो है वो कृष्ण नाम ग्रहण करने से परम प्रेम की प्राप्ति जल्दी से होती है श्री कृष्ण नाम परम परम फल रूप होकर के विराजमान है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम राम नाम बरानंद महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती श्री राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम से भी बढ़कर के है सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है श्री राम कहने से उस फल की प्राप्ति साधक को हो जाएगी राम राम राम इतना ये दीपसा जो है वो तो नाम की मधुरमा के कारण ये कह दिया है श्री रामचंद्र जी वे अपूर्व रूप से कृपालु होकर के विराजमान है राम नाम परम आनंद को प्रदान करने वाला है नामों में यद्यपि सभी समान हैं। राम नाम की जो आवृत्ति उसकी भी तीन आवृत्ति करने पर जो फल की प्राप्ति होती है कृष्ण नाम एक बार लेने पर वो प्राप्ति हो जाती है ऐसे शास्त्रों में वचन है ये वचन किसी नाम को छोटा दिखाने के लिए नहीं है अपने नाम में निष्ठा को उत्पन्न करने के लिए ये विशेष रूप से नाम दिए गए हैं क्योंकि यद्यप नामों के महात्म्य एक से हैं परंतु जैसे कृष्ण नाम कृष्ण सब अवतारों के अवतारी हैं ऐसे ही श्री कृष्ण नाम भी जितने भी अवतार हैं उन सब में अवतारी होकर के विराजमान है अब आगे श्रीमद महाप्रभु में दैन्य की भावना उत्पन्न हो गई और दैन्य धारण करके रहे हैं त्रादपुनिचे तरो सहिष्णु अमान ना अमान्य ना मान्य देनो की सदा से भी अत्यंत नीच होकर के वृक्ष से भी सहिष्णु होकर के अपने लिए मान की इच्छा न रखे दूसरों के लिए सदा मान की इच्छा रखे इस प्रकाश हरिनाम का कीर्तन निरंतर निरंतर करना चाहिए माने जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री वह अपने कंठ में मंगल सूत्र धारण करती है और पति की सेवा की कामना ही सदा अपने हृदय में रखती है इसी प्रकार कृष्ण नाम रूपी मंगल मंगल सूत्र को अरे साधु को तुम अपने कंठ में धारण करो मंगल सूत्र में जैसे तीन कटोरी होती हैं इसी प्रकार यहां तीन वस्तु उनको धारण करके कृष्ण नाम की माला अपने कंठ में तीन पदकों के साथ में धारण करो सुनिश्चित सहिष्णुता और मानवता इन तीन वस्तुओं को धारण करो सुनिश्चित में दृष्टान्त है दीनता में दृष्टांत है तृणादप सुनिश्चित हो तिनके से भी छोटे बन करके अपने आप को रहो तिन के के ऊपर पैट रख दिया जाए पैर हटा लिया जाएगा तीन फिर से खड़ा हो जाएगा परंतु तो यहाँ भक्त इतनी दीनता धारण करे कि वह सदा श्री गुरु गोविंद नाम इनके दीनता के द्वारा इनको ग्रहण करता हुआ रहे तरण सुनिचे नीच करके रहे तिनका दमने के बाद में पुनः उसमें अभिमान आ जाएगा खड़ा हो जाएगा परंतु तो यहाँ परम दीमता धारण करते हुए रहे निज अभिमान कभी रखे ही नहीं तरो सहिष्णुना वृक्ष के समान सहिष्णु होकर के विराजमान हो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर के साधक विराजमान हो, हो। तरोव वृक्षों के समान सहिष्णु होकर के रहे वृक्ष को सब प्रकार से परोपकार में वृक्ष की दृष्टि और कोई कितना भी उसको कष्ट दे तब भी वृक्ष उसको सहन कर लेता है लौट करके उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है जहां वृक्ष हरा होता है तो उसको चढ़ने का प्रयास किया जाता है हरे वृक्ष को पशु पक्षी सब खाना चाहेंगे और जब वो फल देता है तो सब उसके आगे हाथ पसारते हैं और जब वो सूख जाता है तब उसको तापते हैं इसी प्रकार जगत स्वार्थ का साधन है और श्री हरि वे परमार्थ के साधन हैं। शिव गोसाई जी कहते हैं तुलसीदास जी के हरो चरही पाप ही भरत और फरे पसारही हाथ तुलसी साधक स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ जब वृक्ष हरा है तो चरथ पशु पक्षी मनुष्य सब उसको खा लेंगे खाने के खाने के लिए तैयार है तो हरो चरही और ताप ही भरत। यदि वृक्ष जल रहा लकड़ी जल रही है तो सब उसको तापते हैं उस, उसमें उस समय भी अपना स्वार्थ लेते हैं और फरे वृक्ष में फल लगे तो पसा रही हाथ फल हमको मिल जाए अपने हाथ को फैलाते हैं इसलिए तुलसी स्वार्थ मीत सब जितने भी लोग हैं विस्वार्थ के मित्र हैं परंतु परमार्थ हरि रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ही परमार्थ परम परम उदार हो करके श्री राम नाम ही परम उदार हो करके विराजमान है तत्तरोव सहिष्णु नाम वृक्ष के समान सहिष्णु और परोपकार की भावना को धारण करके विराजमान हो और अमानना मान देने कीर्तनीय सदा हरी स्वयं सारे गुणों से युक्त होने पर भी अभिमान रखे नहीं अपने गुणों का और किसी में थोड़े से गुण देखे उसको भी मान दे सम्मान प्रदान करे स्वयं अमानी रहते हुए दूसरे को मान प्रदान करते हुए विराजमान हो ऐसे कीर्तनीय सदाहरी श्रीहरि इन तीन रहनियों के साथ में सदा सदा कीर्तनी है हरि का इन तीन रहनियों के साथ में निरंतर निरंतर कीर्तन करना चाहिए श्रीमद महाप्रभु इनकी व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी इनकी व्याख्या कर रहे हैं क्यों उत्तम भया आपना के माने त्रणाधन स्वयं परम उत्तम है परंतु अपने को कैसे भी अधम माने अपने अभिमान नहीं रखे दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम और वृक्ष जो है वो जैसे सहिष्णु होता है इसी प्रकार से दो प्रकार की सहिष्णुता इनको धारण करे वृक्ष में दो सहिष्णुता प्रधान है कि वृक्ष एन काटी लेह किचू ना बोला है कि वृक्ष को जैसे काटा जाए पंत तो वृक्ष कुछ नहीं बोलता है रोकता नहीं है कि मुझे मत काटो और सुखाइया मेले कार्य पानी ना मांगा है और वृक्ष सूख करके मर जाता है पंत तो मरने पर भी वो पानी नहीं मांग रहा है किसी से नहीं कहता कि मुझे सींचो सूखा मर रहा है फिर भी वो पानी नहीं मांगता है यही ये ये मांगे तारे दे आपन धन वृक्ष का एक स्वभाव है कि जो उससे मांगता है स्वयं तो कुछ चाहे नहीं ये वृक्ष के दो सहिष्णुता के रूप बताए कि परम कष्ट होने पर भी कष्ट को सहन कर लेना और अपने पास में जो कुछ भी है वो किसी दूसरे को दे देना ये वृक्ष के दो गुण है ये ये मांगे तारे दे आपन धन जो जो मांगता है जो भी उससे मांगने के लिए आए उसे वृक्ष अपना धन दे देता है धर्म वृष्टि सोहे धर्म वृष्टि सोहे आनेर रक्षा रक्षण माने धूप तेज धूप को भी वृक्ष सहता है तेज वर्षा को भी सहन करता है परंतु तो आनेर को रक्षा किसी दूसरे की वृक्ष रक्षा करता है ऐसे ही उत्तम हया वैष्णव हवे निरभिमान वैष्णव का यह धर्म है कि परम उत्तम होते हुए भी वो निरभिमान रहे और जीव सम्मान दीवे ज्ञान कृष्ण अधिष्ठान जीव को सम्मान तो दिया जाएगा परंतु जीव को सम्मान इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जीव के हृदय में कृष्ण बैठे हैं चित्त स्वरूप जो विशुद्ध सत्वात्मक चित्त है ऐसे चित्त पदार्थ में श्री कृष्ण बैठे हैं एकता हट गया तो जैसे चित्त चित्त चित बन गया ऐसे ही स्वाभाविक रूप में चित्त में तो विराजमान हैं श्री कृष्ण अंतर्यामी बन करके और भले मेला चित्त है माया से युक्त है उस चित्र में विराजमान है जीव जीव भी अपने चित्त को प्रयास पूर्वक दो ता से एक ता हटा दे माने माया के बंधन को हटा ले और अपने स्वरूप को यदि पहचान ले तो वो भी विशुद्ध सत्पात्मक होगा और विशुद्ध सत्पात्मक पार्षद रूप में कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान होगा तो जीव सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान जीव को सम्मान दिया जाएगा ये जान करके कि कृष्ण यहां पर विराजमान है कृष्ण के अधिष्ठान को जान करके वो जीव को सम्मान दे मत हया यही कृष्ण नाम लॉय इस प्रकार जो कृष्ण नाम ग्रहण करता है कृष्ण चरण पार प्रेम उपजाए उसके हृदय में श्री कृष्ण के चरणों के चरणों के में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार श्री कृष्ण नाम उनको निरंतर निरंतर साधक को ग्रहण करना चाहिए कृष्ण नाम प्रेम को उत्पन्न कराने वाला है तो उत्तम होकर के अपने आप को तृण से अधम करके माने वृक्ष में दो प्रकार की सहनशीलता है पहली सहनशीलता है कि कोई उसको कष्ट दे रहा है तो उसको सहन करेगा जैसे कोई काटने के लिए कुल्हारी लेकर के आए तब भी वो बोलेगा नहीं और सूख जाए और मर रहा है फिर भी पानी नहीं मांगेगा और यही ये, ये मांगे तारे दे देन धन और दूसरी जो विशेषता है वृक्ष की वो कि उससे जो मांगे उसके पास में जो भी धन है उसको वो प्रदान करेगा इस प्रकार श्री कृष्ण नाम जल्दी से फल प्रदान करेंगे यदि ये तीन चीज हों दयनीय सहिष्णुता और दूसरे को सम्मान देना इन तीन पदकों के साथ में जैसे सौभाग्यवती मंगलसूत्र को धारण करती है इसी प्रकार अपने प्रेम को छिपाते हुए और श्री धारण करके सहिष्णुता धारण करके और अमान्य हो करके दूसरों का सम्मान करे सारा का कर्तव्य है कि वो सबका सम्मान करते हुए इस प्रकार विराजमान कहीते कही ते प्रभु दयन बाढ़ कहते कहते श्री प्रभु के हृदय में दीनता बढ़ाई और शुद्ध भक्त कृष्ण ठाई मांगते लागे ला। और श्री कृष्ण से श्रीमद महाप्रभु उस समय शुद्ध भक्ति ये मांगने लगे तो तीसरा श्लोक में इनको प्रकट करा है पहले श्लोक में महात्म ज्ञान इत्यादि बहुत सारे भाव विराजमान थे और उत्कंठाल लोभ महात्म ज्ञान श्रद्धा ये बहुत से भाव विराजमान थे दूसरा जो श्लोक है उसमें दैन्य का जो भाव था वो विशेष रूप से प्रकट हुआ और विषाद का भाव अपने प्रति घृणा अपने ऊपर से विषाद और दीनता ये दो भाव नामना मकार बहुदा हांत में हाद जन नान रागव और ये जो श्लोक है इस श्लोक में श्री नाम जो है उनकी महिमा का साधक गायन करते हुए उस समय विराजमान हुआ यहां पर दैन्य भाव जो था वो दैन्य भाव तुम में प्रकट हुआ और चौथे श्लोक में भी दैन्य धारण करके ही श्री महाप्रभु गायन कर रहे हैं न धनम न जन्म न चुंदरिंग कवितांबा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्त अहितुकी तुकी त्वी के हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे शुद्धा भक्ति प्रदान करो प्रेमेर स्वभाव यहा प्रेमे संबंध से ही मागे कृष्ण मोर नहीं प्रेम गंध श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रेम का ये स्वभाव है और प्रेम का ये धर्म है कि संबंध जहां होता है वहां पर वो संबंध को ही प्रधान करके मानता है साधक जो है वहां पर वो दिन ता में कह रहे हैं मुझ में प्रेम की गंध नहीं है प्रेम का यह स्वभाव है कि यहाँ प्रेम संबंध जिससे प्रेम संबंध है उस प्रेम संबंध को ही वह उससे मांगता है और कोई दूसरी वस्तु तो उससे नहीं मांगता है संबंध प्रधान होना चाहिए संबंध गार होना चाहिए यह साधक मानता है महाप्रभु उसी दैन में श्री प्रभु से भक्ति ही मांगते हैं कि न धनम न जनम न चुंदरी कवितांबा का जगदीश कामे कि हे जगदीश तुम जगत के ईश हो मैं भी तो जगत में हूं क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे ये जगदीश कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे प्रेम का पात्र हूं न मुझे धन चाहिए न जन चाहिए सुंदरी कविता चाहिए अलंकार युक्त कविता अथवा सुंदरी अलग कविता में अलग अलग माने सुंदर जीवन साथी और कविता यह भी मुझे नहीं चाहिए माने प्रशंसा यश यह भी मुझे नहीं चाहिए मैं मुझे धन चाहिए मैं जन माने सेवा करने वाले व्यक्ति चाहिए न सुंदरी जीवन साथ संगी मुझे चाहिए न मुझे कविता माने यश चाहिए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहित की त्वी आप ही मेरे ईश्वर होकर के विराजमान हैं जन्म जन्म तक मेरी आपके चरणार्ण में अहितु की प्रीति हो धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी न धन मांगता हूं न जन मैं कविता मांगता हूं न सुंदर कविता मांगता हूं न सुंदरी चाहता हूं शुद्ध भक्ति दे मोरे कृष्ण कृपा कर हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्ध भक्ति तुम प्रदान करो शुद्ध भक्ति दे मोरे तुम तो मुझे शुद्ध भक्ति दो कृपा करके अति दैन्य पुनः मांगे दास से भक्ति दान और कुछ नहीं चाहिए मम जन्म जन्मनीश्वरे आप मेरे स्वामी बन करके रहो यही मैं मांगता हूं भवता भक्ति अहित जिस भक्ति का जिस प्रेम का कोई कारण नहीं है भक्ति अहित है बोले तो भाई भक्ति अहितु कैसे होगी जितने भी सत्कार में सुकृत हैं वे सुकृत सुकृत कार्य वो सुकृत नहीं सामान्य सुकृत सुख मान्य संत कृपा नहीं तो भक्ति का जो सत्कर्म सुकृत वो कारण है बोल नहीं सुकृत कारण नहीं है पुण्य कारण नहीं है जीव का यहां पर भक्त का कारण भक्ति ही है बोल भाई संत कृपा कारण है सुकृत का दूसरा अर्थ लिया संत कृपा कारण है तो संत संतकृपा भक्ति का कारण हो गई की कहा हुई भक्ति उसका कोई ना कोई हेतु तो हो गया यदि पुण्य कारण नहीं है तो संत संतकृपा कारण हो गई सुकृत का दूसरा अर्थ ले लो वो संत संतकृपा कारण है पांत संत संतकृपा होगी कब बोले जब सत्संग किया जाएगा तब संत कृपा होगी संत कृपा अपने आप, आप तो होगी नहीं कहीं ना कहीं संत भी देखेगा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पर आकर्षित है तो वो उनके साथ में चर्चा करेगा रास्ता चलते के ऊपर क्यों चर्चा करेगा कभी कभी चर्चा भले कर दे पर सामान्यतः तो जो संत के समा संत संग में आएगा उसके ऊपर कृपा होगी तो संत कृपा का कारण भी कहीं संत संग हुआ क्या सुख कारण है दान यज्ञ पुण्य इत्यादि कारण है बोले वो कारण नहीं है भक्ति उनसे परे होकर के विराजमान है हाँ दान यज्ञ तप इतना काम कर सकते हैं कि वे किसी संत वैष्णव को प्राप्त हुए तो वो उसके आशीर्वाद से भक्ति उत्पन्न हो सकती है बोली यदि संत वैष्णव के द्वारा संत कृपा के द्वारा भक्ति उत्पन्न हुई तो भक्ति अहितु तो की कहां हुई भक्ति तो हेतु संत कृपा उसमें हेतु हो गई वो इस संत कृपा का कारण संत संघ है तो संत संग कारण हो गया संत संग होने पर भी संत की जो सेवा है वो ही संत की कृपा का कारण बनेगी तो बोले संत सेवा कारण हो गई आई तो की कहां रही भक्ति बोली संत सेवा अपने आप में भक्ति का ही एक अंग है इसलिए भक्ति का कारण भक्ति फिर से संकलन कर ले कि भक्ति किसी अपने प्रयास से उत्पन्न नहीं होती है इसे भक्ति का कारण दान यज्ञ तप इत्यादि नहीं है दान यज्ञ तप ये यदि कृष्ण कृपा के लिए किए जाएंगे तो भक्ति की तो प्राप्ति होगी अब कृष्ण कृपा जो प्राप्त होगी वो संत संतकृपा के अधीन है तो संत संतकृपा कारण हो गई संत संतकृपा भी कारण इसलिए नहीं है कि संत कृपा होती है संत की संग के कारण तो संत संघ कारण हो गया अभी की भक्ति नहीं रही। संत संग जो हुआ उसके द्वारा संत सेवा होगी तो संत की कृपा प्राप्त होगी तो संत की कृपा यदि संत सेवा के कारण प्राप्त हुई तो संत सेवा कारण हो गई बिल्कुल सही संत सेवा अपने आप में भक्ति ही है इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही है इसलिए भक्तिया संजातिया भक्तिया भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है दान यज्ञ तत् एक माध्यम है इनके द्वारा कृष्ण की कृपा होगी कृष्ण की कृपा होगी किसी संत की कृपा के द्वारा संत की कृपा होगी संत संग के द्वारा संत संग का फल है संत की सेवा करना संत की सेवा अपने आप में कृष्ण सेवा ही है संत सेवा और गुरु सेवा संत सेवा और कृष्ण सेवा अलग अलग वस्तु नहीं है तीनों एक हैं। इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही है श्री विश्वनाथ चक, चक्रवर्ती बड़ी सुंदर ये सोपानब्ध व्याख्या करते हैं कि भक्ति का कारण भक्ति ही है दान यज्ञ तप तीर्थ यात्रा ये यदि कृष्ण कृपा मिले इस उद्देश्य से की गई तो दान यज्ञ तप के माध्यम से श्री कृष्ण किसी संत को भिड़ा देंगे संत का भिड़ना वह हमें संत सेवा के लिए प्रस्तुत करेगा और संत सेवा अपने आप में कृष्ण सेवा से अभिन्न है इसलिए कृष्ण कृपा का कारण कृष्ण ही कृष्ण प्रेम का कारण भक्ति का कारण कृष्ण कृपा ही हुई तो यहां पर यही कह रहे हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भक्ता भक्त अहित की त्वी अहित तो का तात्पर्य है कि भक्ति का कारण कर्म नहीं ज्ञान नहीं अन्य कोई वस्तु नहीं है कृष्ण कृपा है कृष्ण कृपा की प्राप्ति होती है संत सेवा के माध्यम से संत सेवा की प्राप्ति होती है संत संग के माध्यम से संत संघ करने पर संत सेवा मिलती है संत सेवा अपने आप में चौसठ भक्तियों में एक भक्ति का अंग है इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही हुई भक्ति का कारण कोई और नहीं है तो मुझे धन जन सुंदरी कविता धन प्रतीक है भोग का जन प्रतीक है वैभव का सुंदरी कविता सुंदरी या सुंदरी कविता यह यश का प्रतीक है या भोग का प्रतीक है परंतु इन सब भोग इत्यादि को मैं नहीं चाहता हूं मेरा जन्म जन्म में आपके चरणारिंद में ही एकमात्र हो और आगे दैन्य और अधिक बढ़ गया और उस अधिक दैन्य को प्राप्त करके श्री महाप्रभु दास से भक्ति का दान प्राप्त करने लगे यहाँ पर जहां तक भक्ति की महिमा हुई और आगे ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति की भी अपेक्षा यहाँ पर अब दास से जो भक्ति है स्वरूप दास से भक्ति वो स्वरूप दास से भक्ति उसका दुरुपयोग करने लगे कि मुझे दास से आप प्रदान करें ये दास से भक्ति में अब यहाँ पर एक श्लोक में ही संपूर्ण सिद्धांत उनको स्थापित कर दिया कि अ नंद तंकरम पत्तम भव माम बुध कृपया तो पाद पंकज सिंधू सदृशम विचित हे श्री कृष्ण आप मुझे अपनी दास से भक्ति प्रदान करें बोलो शु वृंदावन दे हरी लाल की जय निता गौर दो जगत मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 विदाई गौर हरी जय जय श्राधे श्या